देवी भागवत सातवा स्क जगदम्बा के दुर्गा सताक्षी और शाकंरी नामों का इतिहास इस प्रकार भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याण स्वरूपणी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पर गए समाधि ध्यान और पूजा के द्वारा उन्होंने देवी की स्तुति की वे निराहार रहते थे मन एकमात्र भगवती में लगा था देवी के शरणापन्न होकर वे स्तुति करने लगे परमेश्वरी हम पामर जनों पर दया करो अंबिके हम सब तरह से अपराधी हैं तथापि हम पर कृपा न करना तुम्हें शोभा नहीं देता सबके भीतर निवास करने वाली देवेश्वरी तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार ही वह दुष्ट दैत्य सब कुछ करता है अन्यथा वह कर ही क्या सकता था महेश्वरी तुम बारम्बार क्या देख रही हो तुम जैसा चाहो वैसा ही करने में पूर्ण समर्थ हो महेशानी घोर संकट उपस्थित है तुम इससे हमारा उद्धार करो अम्बिके जीवन के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है अनंत कोट ब्रह्मांड प्रशासन करने वाली महेश्वरी जगदम्बिके प्रसन्न हो जाओ प्रसन्न हो जाओ हम तुम्हें प्रणाम करते हैं कुटस्थ रूपा चिद्रूपा वेदांत वेद्या तथा भुवनेशि तुम्हें बारंबार नमस्कार है संपूर्ण आगम शास्त्र नेत नेत वाक्यों से जिनका संकेत करते हैं उन सर्व कारण स्वरूपणी भगवती के हम सम्यक प्रकार से शरणागत हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर भगवती पार्वती ने जो भुवनेश् एवं महेश्वरी नाम से विख्यात है अपनी अनंत आँखों से संपन्न दिव्य रूप के दर्शन कराए उनका वह विग्रह कज्जल के पर्वत की तुलना कर रहा था आंखें ऐसी थी मानो नीले कमल हों। कंधे ऊपर उठे हुए थे विशाल वक्षस्थल था। हाथों में बाण, कमल के पुष्प पल्लव और मूल सुशोभित थे जिनसे भूख प्यास और बुढ़ापा दूर हो जाते हैं ऐसे शाक आदि खाद्य पदार्थों को उन्होंने हाथ में धारण कर रखा था अनंत रख रस वाले फल भी हाथ में थे महान धनुष से भुजा थी संपूर्ण सुंदरता का भगवती का का भगवती वह वह रूप बड़ा ही था था सूर्यों के समान चमकने वाला विग्रह करुण रस अथाह समुद्र ऐसी झाकी सामने उपस्थित करने के पश्चात जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली करुणार्ध हृदया भगवती अपनी अनंत आँखों से सहस्त्रों जलधाराएं गिराने लगी उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा नौ रात तक त्रिलोकी पर महान वृष्टि होती रही संपूर्ण प्राणियों को दुखी देखकर भगवती की आंखों से आंसू के रूप में यह जल गिरा था जल पाने से प्राणियों को बड़ी तृप्ति हुई संपूर्ण औषधियाँ भी तृप्त हो गई राजन उस जल से नदी और समुद्र बढ़ गए जो देवता पहले लुक छिप रहते थे वे अब बाहर निकल आए वे देवता और ब्राह्मण सब एक साथ मिलकर भगवती का स्तवन करने लगे वेदांत के अध्ययन से समझ में आने वाली ब्रह्मस्वरूपणी देवी तुम्हें बार बार नमस्कार है अपनी माया से जगत को धारण करने वाली तथा भक्तों के लिए कल्प वृक्ष एवं श्रद्धालु व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्य विग्रह धारण करने वाली देवी तुम्हें अनेक प्रणाम है सदा तृप्त रहने वाली अनुपम रूपों से सुशोभित भुवनेश्वरी तुम्हें अतएव अब तुम सताक्ष इस नाम से विराजने की कृपा करो माता भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण तुम्हारी विशेष स्तुति करने में हम असमर्थ हैं अंबिके महसानी तुम दुर्ग मनामक दुर्ग मनामक दैत्य से वेदों को छीन लेने की कृपा करो